दो बहने थी सोना और रूपा वो दोनों अपने माता पिता के साथ एक गाउं में रहती थी एक बार की बात है गाउं में उस साल वर्षा ही नहीं हुई सब को बारिश का इंतजार था लोग आकाश की तरफ देखकर बादलों से कहते Ares ba'dal, ares ba'dal Ares ba'dal, ba'dal ares ba'dal. Ba'dal, ba'dal Gar'mi d'ur bhagare ba'dal Ares ba'dal, ares ba'dal Gar'mi d'ur bhagare ba'dal Jim jim boondé bhar ba'dal बादल चम चम पानी बरसा बादल चम चम पानी बरसा बादल आरे बादल आरे बादल काले और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई पेड़ पौधे झूम उठे चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे और पेड़ पेड़ तो फलों से लद ही गए एक दिन सोना और रूपा मां के कहने पर फल तोड़ने निकली तो जानते हो क्या हुआ बाग में घुसते ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी तुम कौन हो बच्चों मैं मैं सोना हूं और यह है मेरी बहन रूपा हम पर आप कौन है अम्मा मैं मैं एक मौसम हूं मेरे आने से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है पेड़ पौधे झूम उठते हैं मैं फल फूल और सब्जियां लेकर आती हूं <laughs> मेरे आने से सबसे ज्यादा खुशी तो किसान और बच्चों को होती है <laughs> अब तुम बताओ मैं कौन हूं कौन कौन हूं तुम्हें एक और बात बताती हूं मेरे आने से झरने छर-छर जर बहने लगते हैं नदियों में तालाबों में नहर नालों में सब में पानी भर जाता है ओ <laughs> <आ, हो> यार हम्म <laughs> और तुम लोग कागज की नाव चलाते हो <laughs> नाव तो हम तब चलाते हैं जब बरसात आती है अच्छा पहचान लिया आप बरसात अम्मा हैं हां हां आप बरसात अम्मा ही हैं हां हां मैं बरसात का मौसम यानी बरसात अम्मा हूं अच्छा बच्चों अब तुमसे एक पहेली पूछूं Puçie, mamma, puçie. Hm, puçie, mamma. <laughs> e हां बच्चों मेरे आने से मोर खुशी से नाचने लगते हैं बच्चे मोर की आवाज सुनकर खुश हो ही रहे थे तभी उन्हें सुनाई दी एक आवाज हम्म यह किसकी आवाज है अरे ये तो मेंढक है हां हां मेंढक की आवाज है <laughs> अच्छा बच्चों बताओ मेंढक कैसे बोलता है टर टर टर हंसी के बीच में अचानक जामुन के पेड़ से एक जामुन बच्चे के सिर पर टप से गिरा अरे रा ऊपर देखो बच्चों ऊपर अरे ये तो जामुन का पेड़ है हां जामुन बच्चों मेरे मौसम में ही तो होता है देखो कितने काले काले कितने सुंदर लग रहे हैं है ना हम्म मीठे मीठे जामुन है क्या काली काली लटक रही है डाली डाली भाई जामुन है क्या काली काली लटक रही है डाली डाली तुम ठहरो मैं ऊपर जाऊं तुम ठहरो मैं ऊपर जाऊं ना बाबा ना ऊपर नहीं जाना कच्ची कच्ची इसकी डाली ठहरो रुको मैं जुगत लगाऊं हां दाल पकड़ कर खूब हिलाऊं टपक पड़ेगी टप टप टप गिनो बच्चों झटपट झट टपक पड़ेगी टप टप गिनो बच्चों झट तो बच्चों एक और पहेली पूछूं पूछिए हांरी थी मन भरी थी लाख मोती ज गुट्टा और जामुन मेरे मौसम में ही तो मिलते हैं <laughs> बरसात अम्मा के साथ बच्चे बहुत खुश थे बरसात अम्मा हम अब हम फल और सब्जियां लेने के लिए जाएं हां हां अब तुम फल और सब्जियां ले सकते हो यहां खीरा ककड़ी घिया करेला और भिंडी भी है जो चाहिए ले लो और हां जामुन लेना मत भूलना <laughs> पर ध्यान रहे बच्चों पेड़ों को कोई नुकसान ना हो समझ गए ना हम जी अम्मा बरसात अम्मा हम अब बहुत अच्छी है <laughs> हां अम्मा आप मुझे भी बहुत अच्छी लगती है <laughs> जल्दी चलो बारिश दोबारा आने वाली है चमचम चमचम चम बिजली चमके गड़गड़ गड़गड़ गड़ बादल गरजें तुम झूम झूम बरसात अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख मोहिनी राव ध्वन्यांकन दीपक पांडे ध्वनि संपादन वंदना हरिमर्दन निर्माण सहयोग दाउ दयाल चतुर्वेदी और संजय सक्सेना तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा